नोशो ठॉक गहरे पानी पेट नंबर वन मैं पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं पहले मंदिर तीर्थ थी। तिलक टीके मूर्ति पूजा माला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 और जब भी कोई कोई चाबी ऐसी हो जाती है जीवन में कि जिसके खजानों का हमें पता नहीं रहता तब सिवाय बोझ ढोने के हम और कुछ भी नहीं ढोते और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चाबियां हैं जो किन्हीं खजानों का द्वार खोलती हैं आज भी खोलती हैं।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 ये तभी संभव होता है जबकि हमारे अनंत जन्मों की यात्रा में अनंत अनंत बाहर किसी चीज को हमने जाना यद्यपि आज भूले और इनमें से प्रत्येक का वाह उपकरण की तरह तो उपयोग हुआ थी है आंशिक अर्थ भी है अभिप्राय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 मनुष्य को जो भेद रेखा खींची जाए पशु उसमें ये भी लिखना ही पड़ेगा कि वो मंदिर बनाने वाला प्राणी है तो कोई तो उसका मंदिर नहीं बनाता अपने लिए आवाज तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है अपने रहने की जगह तो कोई भी बनाता छोटे छोटे कीड़े भी बनाते हैं पक्षी भी बनाते हैं पशु भी बनाते हैं लेकिन परमात्मा की आवाज मनुष्य का जागतिक लक्षण परमात्मा के लिए भी आवास उसके लिए भी कोई जगह बना परमात्मा के गहन बोध के अतिरिक्त मंदिर नहीं बनाया जा सकता फिर परमात्मा का गहन बोध भी खो जाए तो मंदिर बचा रहेगा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 पृथ्वी के हर कोने पर आवश्यक अनुभव हुआ है प्रत्येक चीज के अवतरण में आग्रहण में रिसेप्टिव होने में एक संयोजन अभी भी हमारे पास से रेडियो वेव्स गुजर रहे हैं पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे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 बाकी बहुत गहरे में प्रयोजन एक जैसे कि इस मुल्क में मंदिर बने और कोई तीन चार तरह के मंदिर खास तरह के मंदिर है जिनके रूप सारे मंदिर बने इस मुल्क में जो मंदिर बने वो आकाश की आकृति में।, में जो गुंबद है मंदिर का वो आकाश की आकृति और प्रयोजन यह है कि अगर आकाश के नीचे बैठ के मैं ओम का उच्चार करूंगा तो मेरा उच्चार हो जाएगा मेरी शक्ति बहुत कम है विराट आकाश उचाल मेरा उच्चार लौट के मुझ पे नहीं बरस सकेगा हो जाएगा मैं जो पुकार करूंगा वो पुकार मुस्तक लौट के नहीं आएगी वो में खो जाए मेरी पुकार मुस्तक लौट के आ जाए इसलिए मंदिर का गुंबद निर्मित किया गया। वो आकाश की छोटी प्रतिकृति है ठीक गोलाकार, जैसा आकाश पृथ्वी को तो चारों तक तो है, ऐसा एक छोटा आकाश ने उसके नीचे मैं जो जो पुकार करूंगा मंत्रोच्चार करूंगा ध्वनि करूंगा उसी भी आकाश में खोने जाएगी गोल गुंबद उसमें वापिस लौटा देगा जितना गोल होगा गुंबद उतनी सरलता से वो वापस लौट आएगी उतनी ही सरलता और उतनी ज्यादा प्रतिध्वनिया उसकी पैदा होंगी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 जब वर्तुल निर्मित होता है तभी आप तब आप सिर्फ पुकारने वाले नहीं, नहीं पाने वाले भी हो जाते और उस लौटती हुई ध्वनि के साथ दिव्यता की प्रतिति की प्रवेश कर दे आपकी की हुई ध्वनि तो मनुष्य की लेकिन जैसे वो लौटती है वो नए वेग और नई शक्तियों को समाहित करके वापस लौट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 ऊर्जा समाहित और, और शांत होने लगती तो मंदिर के गुंबद से वर्प बनाने की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया अंतरंग अर्थ उसके हो मंदिर के द्वार पर हमने गंडा लगता रखा है वो सिर्फ सिर्फी दी वो सिर्फ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 घड़ा चिल्ला के कहता मणि पद्म और एक दफा नहीं सात बार आपने सात राउंड लेकर जो चोट मारी उस पर आप हाथ बाहर कर ले आप सात बार सुने ओम मणि धीमी होती जाएगी ओम मणि पद्म पद्म बढ़ती ठीक आपको भी मंदिर के भीतर एक घड़े की तरह जोर से अपने भीतर चोट करनी ओम मणि मंदिर भी दोहराएगा आपका रोआ रोआ उसे ग्रहण करके वापस फेंकेगा थोड़ी ही देर में ना आप रह जाएंगे ना मंदिर रह जाएगा सिर्फ विद्युत के वर्तुल जाएगा और जब विद्युत के वर्तुल रह जाएंगे और ध्यान रहे ध्वनि जो है विद्युत का सूक्ष्मतम हो गया भी थोड़ा ख्याल में जरूरी है क्योंकि अभी विज्ञान कहता है विज्ञान जो कहता है विज्ञान कहता है कि ध्वनि जो है वो विद्युत का एक रूप है सभी कुछ विद्युत का रूप है तो ध्वनि विद्युत का रूप है लेकिन भारतीय मनुष्य की पकड़ थोड़ी सी झुंड वो कहता है विद्युत भी ध्वनि का रूप है साउंड इज देश बेस नहीं इसलिए शब्द ब्रह्म विद्युत जो है वो सिर्फ ध्वनि का ही एक रूप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 एक प्रकार इस बात की बहुत संभावना इस बात की बहुत संभावना कि शब्द ब्रह्म की खोज बहुत निकट में विज्ञान को कर मंदिर की गुंबद के नीचे पैदा किए गए ध्वनियों का ही अनुभव है क्योंकि जब ओम की सघन होने की गई, तो साधक ने मंदिर के भीतर थोड़ी देर में जाना कि मंदिर भी मिट गया और मैं भी मिट गया और गया। ये किसी में गया नहीं। भी किसी प्रयोगशाला में दिया गया निष्कर्ष नहीं जिन्होंने यह कहा है उनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है। उनके पास तो एक ही प्रयोगशाला थी वो उनका मंदिर था उस मंदिर में उन्होंने जाना वो ये जाना है कि हम तो ध्वनि से शुरू करते हैं लेकिन अंतता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 दरवाजे ज्यादा नहीं हो सकते एक ही रहा जाए, सकता वो भी बहुत छोटा कि तो किसी भी तरह ध्वनि जो पैदा हो रही उसके को तोड़ने वाला न बन जाए, तो उनको लगा कि बिल्कुल ही अंधेरे गंदे बंद हवा नहीं जाती चर्च साफ सुथरा है खिड़कियाँ हैं दरवाजे बड़ी खिड़किया बड़े दरवाजे रोशनी भी जाती है हवा भी जाती हाइजीनिक मैंने कहा कि चाबी भूल जाती है तो कठिनाईया तो खड़ी होती है कोई नहीं कह सका हिंदुस्तान में एक आदमी है हमारे मंदिर में खिड़की क्यों नहीं है दरवाजा क्यों नहीं है हमको भी लगा की सच तो है की अनहाइजीनिक और कोई यह ना कह सका कि इन मंदिरों में इस मुल्क के स्वस्थतम लोग रहे इन मंदिरों के भीतर बीमारी नहीं जानेंगे इन मंदिरों में बैठा हुआ पूजा और प्रार्थना करने वाला आदमी स्वस्थतम लोगों में था और मंदिर बिल्कुल अनाज नहीं था यह भी अनुभव में आना शुरू हुआ कि ओम की ध्वनि का जो आघात वो अपूर्व रूप से प्योरीफाई करता है विशेष ध्वनिया है जिनके आघात शुद्धता लाभ दे विशेष ध्वनिया है जिनके आघात अशुद्धता लाभ है विशेष ध्वनिया है जो वहां बीमारियों को प्रवेश ही नहीं करने देंगी विशेष ध्वनिया है जो वहां बीमारियों को निमंत्रित पर ध्वनि का पूरा शास्त्र हो गया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 समस्त राज समस्त राजनियां मंदिरों में पैदा हुई समस्त नृत्य पहली दफे मंदिरों में पैदा हुए सिर्फ फैलते गए क्योंकि मंदिर में ही ध्वनि का अनुभव करने वाला साधु था उसने ध्वनियों में भेद देखे उसने इतने भेद देखे जिस तो कोई पर कोई हिसाब नहीं अभी सिर्फ चालीस साल तक काशी में एक साधु था विसंधान। आनंद सिर्फ ध्वनियों के विशेष आघात से किसी की भी मृत्यु हो जाए सिर्फ ध्वनियों सर्व प्रयोग विशुद्धानंद ने करके दिखाया है। अपने बंद मंदिर के गुंबद में बैठा गुम्बुल अने है जी। और जब पहली दफा तीन अंग्रेज डॉक्टरों के सामने उसने प्रयोग किया वो तीन अंग्रेज डॉक्टर चिड़िया को लेकर अंदर गया विशुद्धानंद ने कुछ ध्वनिया की वो चिड़िया तड़फड़ाई और मर गई और तीनों ने जांच कर ली कि वो मर गई तब विशुद्धानंद ने दूसरी ध्वनिया की वो चिड़िया फिर और मर तब पहली दफा पैदा हुआ कि ध्वनि के आघात का परिणाम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 जो गाय जितना दूध देती है उसना दे सकती है विशेष ध्वनि पैदा की जाए तो आज तो रूस की सारी बिना ध्वनि के कोई गाय से दूध नहीं दुआ जा रहा और बहुत जल्दी कोई फल कोई सब्जी बिना ध्वनि के पैदा नहीं हो क्योंकि तो तो प्रयोगशाला में तो सिद्ध हो गया अब उसके व्यापक पर की बात है अगर फल और सब्जी और दूध और गाय अगर ध्वनि से प्रभावित होते है तो आदमी का कोई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 खिड़कियां लगा दी हमने उनको मॉडर्नाइज किया बिना ये जाने हुए कि वो मॉडर्नाइज होकर साधारण मकान हो जाते उनकी वजह से ठीक हो जाती जिसके लिए वो कुंजी है तो एक तो ध्वनि से गहरा संबंध है मंदिर की वास्तुकला का उसका जो आर्किटेक्चर है उसका ध्वनि से वो सारा ध्वनि शास्त्र ही है। किस कौन से ध्वनि चोट की जाए उसका भी हिसाब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 कि जब वेद साहित्य का पश्चिमी भाषा में अनुवाद शुरू हुआ तो सभा का पश्चिम में भाषा का जो, जो जो जोर है वो भाषागत है ध्वनिगत नहीं फोनेटिक नहीं कोई शब्द लिखा जाए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 क्योंकि लिखते ही जोर बदल जाएगा एंथिस बदल जाएगी बोल के ही दिया जाए दूसरे को लिख के न दिया जाए क्योंकि लिखे जाने पर शब्द बन जाएगा और ध्वनि की जो बारी संवेदना वो मर जाएंगी उनका कोई सवाल नहीं रह जाएगा अब राम को लिख दे हम तो पढ़ने वाले पचास तरह से पढ़ सकते हैं कोई रा कोई आप ज्यादा जोर दे कोई माँ पे थोड़ा कम जोर दे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 उसको लिपिबद्ध करने पर कठिनाई खड़ी और जाए कठिनाई खड़ी होती है जिस दिन लिपिबद्ध हुए ये शास्त्र उसी दिन इनकी जो मौलिक आंतरिक व्यवस्था थी वो खंडित हो गई फिर कोई जरूरत न रही कि आप किसी से जाके सुन के ग्रहण करें आप किताब पढ़ सकते वो बाजार में उपलब्ध है और उसके साथ ध्वनि का को कोई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 एक दिन वो सम्राट पूछता है कि ये तू जो फरसा लाता है काटने के लिए ये मैंने तुझे कभी बदलते नहीं देखा पंद्रह साल हो गए इसकी धार मरती नहीं तो वो कसाई कहता है कि इसकी धार नहीं मरती धार तभी मरती है जब कसाई कुसलना हो धार तभी मरती जब कसाई कुसलना हो धार तभी मरती जब कसाई को पता ना हो कि कहा ठीक जगह है जहां से फर्श आर पार हो जाता है और दो हड्डियों के बीच में नहीं आता जॉइंट्स ज्वाइंट ये मेरी पुस्तनी कला है ये फर्श की धार तो मरती ही नहीं बल्कि रोज जानवर काट के उसकी धार लग जाती तो सम्राट ने कहा कि तो, क्या तुम ये कला मुझे भी सिखा सकते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 इसको इसको मैं मैं पी गया मैंने सीखा नहीं, नहीं किसी से तो पास खड़ा था रोज रोज यही हो रहा था दिन में जानवर दिन में खड़ा था कभी उसका फर्सा उठाकर लाता था कभी जानवर के कटे हुए अंगों को उठा के रखता था बस मैं पी गया तो अगर तुम भी इतने के लिए राजी हो तो मेरे पास खड़े रहो कभी उठाते लाओ कभी रखो कभी बैठो देखते रहो इसको पी सको तो सिखा नहीं, तो मैं नहीं साइंस सिखाई जा सकती है आर्ट सिखाया नहीं जा सकता विज्ञान हम सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं कला हम सिखा नहीं पा कला को तो इम्बाइव करना ये सारे मंत्र अर्थ नहीं रखते इनका कलात्मक उपयोग है तो छोटे छोटे बच्चों को हम इम्बाइव करवा देते हैं।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 और जब मरा मरा निकलेगा तब एक अद्भुत घटना घटेगी और वो घटना ये है कि आप नहीं रहे आप मर गए और जब आप मर गए होते हैं वही क्षण आपके जब भी पूरे होने का है वही क्षण अनुभव का जब आप नहीं मिट गए और ये बड़े मजे की बात है कि अगर ये ये प्रक्रिया ठीक से की जाए तो राम का पाठ आप शुरू करेंगे बहुत शीघ्र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 बीच में मरे की ध्वनि में रूपांतरण अनिवार्य इसके तीन हिस्से हुए राम से आप शुरू करेंगे मरे में आप मिटेंगे और राम पर फिर पूरा होगा और जब तक बीच में मरे मरा मरा की प्रक्रिया पकड़ना ले आपको तब तक अकली राम की प्रक्रिया जो तीसरे चरण में पूरी होने वाली वो नहीं होगी अगर आप राम राम कहते ही गए हो मरा मरा नहीं आया बीच में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 तो माँ गड्ढे की तरह हो जाएगा शिखर की तरह हो जाएगा, हो जाएंगे मा एक खाई हो जाएगा और इस स्थिति में राम माँ को छोटा करके आप कहते चले तो बहुत शीघ्र आप पाएंगे कि रूपांतरण हुआ मां शिखर बन जाएगा और रा,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 ध्वनि की अगर व्यवस्था ज्ञात न हो तो आप राम राम कहते रहे कोई परिणाम न हो अब जिन्होंने भी वाल्मीकि के संबंध में कहानी प्रचलित की को ना समझ था बेपढ़ा लिखा था गुमा था ये सब बातें सच हैं तो ना समझ था बेपढ़ा लिखा था गुमा था लेकिन यह बात सच नहीं है कि इसलिए वो मारा मारा कहने लगा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 आरो अवरोह के जो अंतर थे उनका ही सारा थे तो एक पूरा मंत्र था और मंदिर उनकी एक प्रयोगशाला उसका आंतरिक आंतरिक मूल मूल्य साधक और मंदिर में जितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ मंदिर के बाहर नहीं हो ये जानते हुए कि परमात्मा मंदिर के बाहर भी है आज मंदिर में भी नहीं हो रहा है। लेकिन मंदिर के भीतर जितने लोगों का अनुभव हुआ उतने लोगों मंदिर के बाहर नहीं या जिन लोगों को मंदिर के बाहर प्रयोग करने पड़े जैसे महावीर तो फिर उनको जो मंदिर में हो रहा था उसके लिए दूसरा उपकरण खोजना पड़ा जो की ज्यादा जटिल महावीर को उन आसनों को साधना पड़ा वर्षो तक जिनसे की वर्तुल भीतर बन जाए जिनसे की वर्तुल भीतर बन जाए वो जो मंदिर का सहारा था ना लिया जाए लेकिन वो वर्षों की तरफ और महावीर जैसे संकल्पी के लिए ही संभव है बाकी अति कठिन हो जाए बुद्ध ने भी मंदिर का सहारा नहीं लिया लेकिन महावीर के थोड़ी दिन मरने के बाद मंदिर बनाना शुरू करना पड़ा और बुद्ध के मरने के बाद भी बनाना शुरू करना क्योंकि जो मंदिर दे सकता है बिल्कुल सामान्य जन को वो बुद्ध महावीर नहीं दे बुद्ध और महावीर जो कह रहे हैं करने को वो सामान्य जन नहीं कर पाएगा आज तो अगर इस विज्ञान को हम पूरा समझ ले तो मंदिर से भी श्रेष्ठ उपकरण खोजे जा सकते हैं और अभी इस पर थोड़ा काम चलता है मंदिर से भी श्रेष्ठतर उपकरण खोजे जा सकते हैं अब क्योंकि अब हम विद्युत के संबंध में ज्यादा जाने और अभी इस तरह के बहुत से प्रयोग जो खतरे में भी ले जा सकते हैं भयानक भी हैं, लेकिन ठीक उपयोग किया जाए तो जो मंदिर करता था उसकी हम साइंटिफिक व्यवस्था करते थे क्योंकि मंदिर में जो वर्तुल पैदा होता था वो बर्तुल अब और तरह से भी पैदा किया जा रहा आप जेब में छोटा सा यंत्र भी रख सकते हैं कल जो आपके भीतर विद्युत का वर्तुल बना रहे आप उस विद्युत के यंत्र में उन ध्वनियों को भी रिकॉर्डेड रख सकते हैं जो आपके भीतर ध्वनियों का वर्तुल बना रहे अभी उस कुछ काम चल है वो बहुत हैरानी का काम अमेरिका में कोई सात आठ वैज्ञानिक एक बहुत अद्भुत काम में लगे हुए और वो काम ये है कि हमारे जितने सुख दुख के अनुभव थे सभी हमारे शरीर के किन्हीं केंद्रों पर विद्युत के प्रवाह के अनुभव और कुछ भी नहीं जैसे आपके अगर शरीर में सुई चुभाई जाए पूरे शरीर में तो सब जगह आपको सुई की चुभन पता नहीं चलेगी कुछ डेड स्पॉट है आपके शरीर में जहां आपकी पीठ में हम सुई चुभाते रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि सुई रही है चुभरे पे किसी की भी पीठ में सुई चुभा के आप 10 बीस जगह देखें तो आपको दो चार डेड स्पॉट मिल जाएंगे जहां आप चुभाएंगे और वो कहेगा कि चुभी नहीं ठीक वैसे ही 10-5 ऐसी जगह हैं जहां आप जरी चुभाएंगे वो कहेगा बहुत चुभरे ठीक ऐसे ही मस्तिष्क में मस्तिष्क के सेल्स के बहुत सी ग्रंथिया लाखों की संख्या और प्रत्येक ग्रंथी का अनुभव है जब आप कहते मुझे सुख हो रहा है तब आपके मस्तिष्क की किसी खास ग्रंथी में से विद्युत बहती है समझा आप अपने प्रेसी के पास बैठे उसका हाथ हाथ में हो और कहते मुझे सुख हो रहा है जहां तक वैज्ञानिक का संबंध है वो आपकी खोखड़ी में बताया गया कि जगह से विद्युत बह रही है और इस स्त्री के साथ सिर्फ दिमाग का एसोसिएशन है आपका कि इसके पास बैठने से, से सुख मिलता है तो उस उस सहयोग सहचर्य की धारा की वजह से खास बिंदु से आपकी धारा बहनी शुरू हो जाती है लेकिन दो चार महीने बाद नहीं मिलेगा सुख क्योंकि अगर किसी बिंदु से आपने बहुत ज्यादा विद्युत की धारा बहाई तो वो इनसे हो जाता है तो उस, उसकी संवेदनशीलता मर जाती है ठीक है एक एक जगह हम कांटा चुभाए जाए बार बार तो आज जितना आपको दर्द होगा कल नहीं होगा परसों और नहीं होगा और चुभाए चले जाएं तो वो जगह ग्रंथि बना लेगी और कांटे को झेल जाएगी और दर्द बिल्कुल नहीं होगा अब जो लोग सितार बजाते हैं तो उंगली कट जाती है पहले बहुत तकलीफ होती है फिर बजाते चले जाते हैं तो उंगली संवेदनशील संवेदनहीन हो जाती फिर कितनी तार वार खींचते हैं कोई उंगली को पता नहीं तो आपका जो प्रेम छीन हो जाता है इस तीन महीने बाद प्रेम छीन हो गया बड़ा कच्चा प्रेम था उसका और कोई कारण नहीं जिस जिस बिंदु से आपका सुख का प्रवाह हो रहा था वो आदि हो गया यही स्त्री दो चार दस साल आपसे छूट जाए तो फिर सुख दे सकती तो फिर सुख दे ये जो वैज्ञानिकों का काम है इसमें अभी तो उनके जो प्राथमिक प्रयोग थे वो पशुओं पर थे चूहों पर अभी उनका एक प्रयोग चलता था जिसने तो उनको भी घबरा दिया चूहा जब संभोग में रथ होता है तो उसके मस्तिष्क को उन्होंने खोल कर रखा फिर की खोली हुई थी उसके मस्तिष्क में। ताकि उसके पूरे मस्तिष्क की जांच हो सके जब वो संभोग में जाता है जब उसका वीर क्षरण होता है तो उसके मस्तिष्क कहां से विद्युत है तो उसके मस्तिष्क की विद्युत तब उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिया, मस्तिष्क बंद कर दिया और इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ तार की एक मशीन में लगा दिया उस मशीन से उसी मात्रा की उसी अनुपात की विद्युत बहेगी जितनी अनुपात की विद्युत उसके वीर में बहती थी और सामने उसके बटन लगी हुई है और उस चूहे को बटन दबाना एक दिया उसको चूहे को जैसे बटन दबाई तो उस को वो आनंद आया जो उसको संभोग ना आया। आप हैरान होंगे कि चूहे ने फिर कोई काम ही नहीं किया तक। एक में छे -छे बार वो बटन रहा। खाना पीना बंद जब तक इलेक्ट्रिक काट नहीं दिया उसका तब ना खाया ना पिया ना सोया ना इधर उधर देखे बस वो एक ही काम पूरे तो चौबीस घंटे सतत थक के गिर पड़ा बिल्कुल लेकिन वो थकते वक्त उसको दबाए चला वो वैज्ञानिक जो उस पर प्रयोग कर रहा था उसका कहना है कि उस चूहे ने जितना संभोग कर रख जाना पृथ्वी चूहे हालांकि संभोग को कर नहीं रहा सिर्फ उस जगह से उस वैज्ञानिक का दावा है कि बहुत जल्दी सेक्स बहुत साधारण सुख रह जाएगा जिस दिन हम आदमी को इलेक्ट्रोन दे देंगे आदमी खोजना मुश्किल होगा जो सेक्स के लिए राजी हो जाएंगे क्योंकि बहुत शक्ति गंवा के कुछ खास बात हम उसके खीसे में एक बैटरी से लगी हुई छोटा सा यंत्र दे सकते हैं अपने खीसे में जब भी चाहे दबा ले बटन तो हाँ, सरफराज फैलेगी जो कि सेक्स में फैलती है उससे और कोई तो देते ये खतरनाक भी क्योंकि एक बार मनुष्य के मस्तिष्क की सारी व्यवस्था पता चल जाए तो उसमें कौन सी कौन सा हिस्सा संदेह करता है वो काट के फेंका जा सकता है कौन सा हिस्सा क्रोध करता है वाला किया जाता या उसके सारे संबंध तोड़े जा सकते कि उससे आपके शरीर की विद्युत ना जुड़ पाए तो फिर आप क्रोध नहीं कर पाए कौन सा हिस्सा बगावती है उसके सारे संबंध उसके सारे तार डिस्कनेक्ट किए जाए सरकार उसका खत्म ना होती लेकिन मनुष्य को सुख देने की दिशा में भी उनसे बहुत उपयोग हो उनको तो पता नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि हम मनुष्य को, को मंदिर भी दे सकते हैं उस वो और भी सरल होगा इस मंदिर से भी सरल होगा इस मंदिर में आपको घंटों महीनों वर्षों ध्वनि का जो आघात पैदा करके ध्वनि जब वापस आप पर लौटेगी और आपके मस्तिष्क से टकराएगी तो जो जो स्थितियाँ बनाएगी वो स्थितियाँ और भी तरंग से पैदा की जा सकती है तो मंदिर मेरे हिसाब से बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया थी और ध्वनि के माध्यम से आपके भीतर सुखद शांतिदायी आनंददायी प्रीति कर भाव को जगाने का अद्भुत काम करता और उस भाव की उपस्थिति में आपका जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदलता है इस बात में खतरे हैं वैज्ञानिक जो कर रहे हैं खतरे है खतरा एक ही है कि विज्ञान जो भी करता है वो टेक्नोलॉजिकल हो जाता है तकनीकी हो जाता है चेतना की उसमें बहुत जरूरत नहीं रह जाती तो हो सकता है कि ठीक मंदिर जैसी स्थिति भी विद्युत के प्रभाव से पैदा कर दी जाए लेकिन चेतना को जो चारित्रिक परिवर्तन होते थे वो हो ना जो चेतना को ऊंचाइया मिलती थी जो रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो हो ना वो आदमी को तो बटन दबाने से जो मिल जाए उससे कोई बहुत मूल रूपांतरण नहीं हो सकता वो एक उपकरण होगा इसलिए मंदिर की जरूरत समाप्त होगी ऐसा मैं नहीं मानता और आप पूछते हैं कि क्या आज भी वो वापस इस परिवर्तित समय में उपयोग में लाया जा सकते लाया जाता है? लेकिन पुराना प्रोहित मंदिर में जो बैठा है वो उसको नहीं ला, ला लाने के लिए लोगों को समझा पाएगा उसके पास चाबी है लेकिन उसके पास चाबी के पीछे कोई व्यवस्था नहीं रहती मंदिर की पूरी दृष्टि और पूरे दर्शन को पुनर्स्थापित करना आज भी काम न आ और पुराने से भी बेहतर हम मंदिर आज बना सकते हैं क्योंकि आज सब हमारे पास ज्यादा बेहतर ज्यादा बेहतर सामान का उपयोग किया जा सकता जो ध्वनि को हजार गुना कर दे मैग्निफाई कर दे इतने संवेदनशील दीवाने बनाए जा सकते हैं कि आप एक बार ओम करें और दीवाने लाख बार ओम दौड़ा आज हमारे पास सारे उपकरण ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। एक दफा कुंजी ख्याल में हो उस दिन तो हमें एक दरवाजा रखने पड़ता था हम बिल्कुल बिना दरवाजे के रख हम बिल्कुल ही बंद करते आज हमारे पास ज्यादा बेहतर उपकरण है ज्यादा बेहतर मंदिर बनाया जा सकता है जिन लोगों ने मंदिर बनाए थे वो बिल्कुल झोपड़े में रह रहे थे उनके पास कोई उपकरण नहीं मिट्टी गारे थे जो वो कर सकते जो संभव था उस के भीतर उन्होंने किया फिर भी अद्भुत किया था हमारे पास आज बहुत अद्भुत उपकरण है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते ये तो उसकी अंतर वस्तु है मंदिर उसकी बहिर वस्तु भी है उसका वाह उपयोगी है ये तो साधक की बात हुई जो मंदिर जाएगा और साधेगा और व्यवस्था में गहरा उतरेगा साधनों में डूबेगा डुबकी लेगा उसकी लेकिन जो मंदिर के पास से गुजरेगा उसको भी पड़ता था पड़ता नहीं है अब तो भीतर जाने वाले पर भी नहीं पड़ता वो पड़ता था उसी दिन जब भीतर जाने वाला सच में भीतर कुछ कर रहा था जब एक मंदिर में निरंतर दिन में 2500 सैकड़ों साधक आकर एक विशेष ध्वनि व्यवस्था का संचरण करते हैं तो मंदिर चार मंदिर फिर भीतर ही ध्वनि नहीं फेंकता मंदिर बाहर भी बहुत सूक्ष्म ध्वनि में फेंकना शुरू करता जीवित हो जाता है जीवित मंदिर का अर्थ यही था जीवित प्रतिमा का भी अर्थ यही था जिस प्रतिमा से ऐसे व्यक्ति को भी संस्पर्श हो जाए जो उससे संस्पर्श करने आया नहीं था जो उत्तर दे सके जो कुछ कर सके मंदिर जीवित वही कहा जाता था जिस मंदिर के पास से आप अनजाने गुजर रहे हो और एकदम आपको लगे कि हवा बदल गई एकदम आपको लगेगी कुछ कुछ वातावरण और हो गया, आपको पता भी ना हो कि मंदिर से पड़ोस में आप अंधेरी रात में गुजर रहे हो मंदिर के पास आके आपको भीतर लगेगी जैसे कोई चीज बदल गई आप जो सोच रहे थे वो धारा टूट गई आप कुछ और सोचने लगे हत्या की सोच रहे थे और एकदम दया से भर गए लेकिन ये तभी हो सकता है कि मंदिर चार्ज्ड हो मंदिर एक चीज का टुकड़ा द्वार दरवाजे सब आविष्ट हो मंदिर अब जीवित ध्वनियों का है। वो जो हर मंदिर के सामने लटका हुआ घंटा है वो से चार्ज करने के लिए बड़े अद्भुत ढंग से प्रयोग जो आदमी मंदिर में प्रवेश करेगा वो घंटा बजाएगा। वो मंदिर में आने की अपनी सूचना दे रहा है लेकिन कभी मंदिर में जाकर घंटा बचाए बहुत अलग मन से नहीं बहुत खोजपूर्वक घंटा बजाए घंटा बजाते आपके विचार में डिस्किनि पैदा हो आप जो सोचते आ रहे थे उसमें ब्रेक लगता है वो तो घंटे की आवाज अस्त कर जाती है। आपको नया होने का एक क्षण और घंटे की जो आवाज है उस आवाज में ओम की आवाज में आंतरिक संबंध है तो घंटे की आवाज मंदिर को चार्ज करती जाती है दिन भर ओम की आवाज चार्ज करती है मंदिर में जितनी चीजें उपयोग की जाती थी चाहे घी से जलने वाला दिया हो चाहे जनता हुआ सुगंध तो हो चंदन फूल और हर देवता के लिए विशेष फूल प्रीत, कोई देवता की प्री होने का था, लेकिन हर मंदिर का अपना ध्वनि संचरण व्यवस्था है उसमें कौन सी ध्वनि कौन सी सुगंध के साथ इस पर पूरा पूरा पूरा पूरा ध्यान, ध्यान सिर्फ वही फूल अंदर लाना है मंदिर के जो मंदिर में पैदा होने वाली ध्वनि के साथ हारमोनी रखती हो, वही सुगंध अन्य दूसरा फूल अंदर नहीं ला मस्जिद में लोभान जलाया जाएगा मंदिर में उदबत्ति जलेगी धूप जलेगी ध्वनियों तो से संबंध अल्लाह का जो उच्चार है भीतरी खोज से मिले थे ये ऐसे नहीं सोच लिए गए थे ऊपर से सोचा भी नहीं जा सकता इनके खोजने की बात आपसे अगर आप अल्लाह का उच्चार करते जाएं अपने घर में बैठ जाए गया, गया, कमरा बंद कर ले और अल्लाह का उच्चारण भी सिर्फ अल्लाह ने अल्लाहू ठीक उसका जो उच्चारण है अल्लाहू खू पर जोर होना चाहिए धीरे धीरे अल्लाह छूटता जाएगा और हु से अपने आप और जिस दिन हु का ही उच्चार रह जाएगा उस दिन आप अचानक पाएंगे कि आपके कमरे में लोभांश गंध है। ये आपके भीतर से आती हुई गंध है लोभांश सिर्फ पैरल गंध है जो बाद में बाजार में खोजी गई हु के उच्चार से आपके भीतर से जो गंध आनी शुरू होती है वो गंध सिर्फ बाद, बाद में में बड़ी मुश्किल तो से खोजी गई उससे कोई तालमेल करती गंध मिल जाए जो हम मस्जिद में जलाते क्योंकि वहां हु के उच्चार करने वाले को सहयोगी हो जाएगी दोहरा प्रयोग हो जाएगा उसके भीतर से जब उठेगी तब उठेगी हम उससे बाहर पैदा करेंगे ओम के साथ कभी भी भूल के किसी को लोभान का स्मरण नहीं था उसकी चोट अलग अलग जगह है जहां से वो गंध नहीं निकल सकता और हमारे शरीर में गंध के भी क्षेत्र और हमारे मनोभाव से गंध के संबंध कि जैन कहते हैं कि महावीर के शरीर से गंध नहीं निकलती दुर्गंध नहीं निकलती, सुगंध ही निकलती है और एक विशेष सुगंध उस सुगंध के आधार पर तीर्थंकर पहचाना जाता रहा महावीर के वक्त में आठ लोगों का दावा था जो तीर्थंकर लेकिन सुगंध ने सांस नहीं दी आठ लोग दावेदार थे महावीर से कोई कम नहीं था उसमें आत्म कोई आदमी नहीं था, ठीक उसी हिस्से लेकिन उस मंत्र की धारा के लोग नहीं थे महावीर से कम उनकी हसीियत जरा भी नही स्थिति लेकिन उस मंत्र परंपरा के नहीं थे महावीर का शरीर जो गंध दे पाता था वो बुद्ध का शरीर नहीं बताया महावीर के पास जाके एक विशेष गंध शुरू हो जाए अभी ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने कहा कि ठीक यही पासनाथ के शरीर से भी आती है। अभी ज्यादा दिन पासनाथ को मरे हुए नहीं गंध के स्मृति सूचक व्यवस्था कि जब भी तीर्थंकर पैदा होगा यही गंध होगी। एक विशेष मंत्र की जो अंतिम प्रक्रिया है उसके बाद ही तीर्थंकर हो सकता है और उससे ये गंध निकलेगी वो उसकी उसका प्रमाण होगी उसका दावा नहीं होगा इसलिए महावीर ने कोई दावा नहीं किया वो तीर्थंकर होगा मखली गोसाल ने बहुत दावा किया लेकिन तीर्थंकर नहीं हो अभी आपको हैरानी मालूम होगी कि के तीर्थंकर करते हो मगर आसान नहीं था मामला और उतनी ही गहरी परीक्षा चाहिए थी सब तो कुछ कह नहीं सकते पूरा व्यक्तित्व तो गंध देना चाहिए कि व्यक्ति के तो भीतर वो फूल खिला उस मंत्र की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो गई जहां से तीर्थं कर नहीं, नहीं मानती गोशाल कह रहा था अजित संजय ये ये सब सब सब बड़े लोग, लोग, के के नाम खो गए। उस वक्त महावीर इनके लाखों शिष्य और उनका दावा था कि हमारा आदमी और महावीर चुप इस मामले में कभी उन्होंने दावा नहीं किया और अंतता लोगों ने कहा तो वही आदमी रही है क्योंकि गंध उसका शरीर दे रहा है प्रत्येक मंत्र की से होने वाली अपनी गंध है ओम का जिन्होंने पाठ किया उन्होंने गंध जानी प्रत्येक मंत्र से भीतर पैदा होने वाले प्रकाश का अनुभव उस प्रकाश के आधार पर मंदिर में कितना प्रकाश हो उसका इंतजाम किया गया। उस तो तो आज जो बिजली के बल मंदिर में लगा के बैठे उनके पागल उनका कोई अंत नहीं जो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक अंतर आकाश में जितना प्रकाश होता था उतनी ही प्रकाश की व्यवस्था मंदिर में करनी बहुत मंदिर अनाक्रमक प्रकाश इसलिए घी को चुना बहुत अनाक्रमक चोट करता हुआ नहीं आगे अब ये एकदम से ख्याल नहीं आया कि हमने कभी तो प्रकाश पर आँख को टिकाने का कोई अभ्यास नहीं किया मिट्टी के तेल का दिया जला जलाए घर आँख को रखते, रखते मिट्टी के दिए पर घंटे भर के बाद आंख जलेगी और दुख पाएगी और थक जाएगी और दिए घी के दिए पर घंटे भर आधेगी और आंख ज्यादा शांत और स्मृत हो जाएगी ये तो हजारों हजारों लोगों के अंतर अनुभव थे जिनको बाहर व्यवस्था दी गई पैरल थे बाहर के कोई बाहर ठीक वो दिया नहीं खोज सकते जो भीतर हो सकता लेकिन निकटतम अप्रोक्सीमेट जो हो सकता था उस वक्त वो उन्होंने खोज लिया। बाहर ठीक वो, वो सुगंध नहीं खोज सकते जो भीतर पैदा होगी मंदिर के उच्चार लेकिन फिर निकटतम खोज दिया चंदन सारे मंदिरों में वृतिक हो गया और चंदन का टीका ठीक हम जहाँ लगाते हैं वो आज्ञा चक्र मंत्र है जिनके अनुभव से भीतर चंदन की सुगंध पैदा होनी शुरू होती लेकिन उस सुगंध का स्रोत सदा ही आज्ञा चक्र होता जब भी वो अनुभव आता तो ऐसा ही लगता है कि आज्ञा चक्र से सुगंध निकल होता है, है। पैरल प्रतीक हमने चंदन भित और आज्ञा चक्र पर लगाया जब भीतर आज्ञा चक्र पर सुगंध पैदा होती तो इतनी शीतलता का अनुभव हो होता है कि जैसे बर्फ का टुकड़ा रहता है उस समय हमारे पास जो शीतलतम चीज ध्यान ध्यान रहे शीतल और ठंडी चीज में फर्क ठीक वैसे फर्क जैसे कि मिट्टी के तेल के दिए में और घी के तेल के दिए बर्फ ठंडा जरूर है शीतल नहीं बर्फ का थोड़े देर के बाद कहें अनुभव गर्मी का होगा उत्ताप का होगा ठंडन जरूर है शीतल नहीं तो जो अंतिम फल फलस्त्रुति निकलेगी वो तो उससे निकलने वाली आप और गर्म हो गए लेकिन चंदन शीतल ठंडा है। और एक बहुत आद्रीत और जिसमें आपके आपके सिर को हम बरफ से जिसने तो वो सिर्फ सतह को छूता है और चंदन को लगा, लगा, कर, देखे। आग पे बरफ को लगा कर देखें तो बर्फ को लगा तो आप पाएंगे कि एक सतह पर उसने छुआ चमड़ी के पार वो नहीं लेगा वहां उत्ताप पैदा कर करें फिर चंदन को लगा थोड़ी देर में आपको लगेगा कि चमड़ी के पार उसकी शीतलता उतरी जा रही चमड़ी के पार के बाहर न पहुंचे जो चक्र है वो चमड़ी के बाहर पैर जिन लोगों को आज्ञा चक्र की गति का अनुभव होगा और जाने चंदन को और उसकी सुगंध भी ठीक वैसी ही है ये सारे के सारे उपकरण समानांतर हैं और जब मंदिर इन सबसे भरा होता है तो आविष्ट कि मंदिर में कोई गैर स्नान करते ना जाए हम उसके व्यक्तित्व की क्षणबर को ही सही उसकी पुराने तारतम्य को तोड़ना चाहे बिना घंटा बजाया ना से कपड़े पहने न जाए सच को यह है कि ठीक मंदिर में कपड़े पहनने के लिए जो व्यवस्था थी वो रेशम यही कपड़े पहनते क्योंकि तो शरीर की विद्युत को पैदा करने में बड़ा और उसको संरक्षित कर और कितना ही पहने वासेपन का ध्यान नहीं कर किसी गहरे अर्थ में ताजा बना रहे इस सारी व्यवस्था से अगर कोई मंदिर चलता हो तो वो मंदिर चार्ज आविष्ट हो जाता है उसके पास से भी कोई गुजरेगा तो उस मंदिर का फील्ड पैदा हो जाएगा महावीर के बाबत कहा जाता है कि महावीर जहां चलते उससे इतनी इतनी सीमा के भीतर हिंसा नहीं हो सकती वो वो उनका चार्ज फील्ड था इतनी इतनी सीमा के भीतर हिंसा नहीं हो सकती वो जहां से गुजरेंगे तो उनका फील्ड उनके साथ चलेगा वो चलते हुए मंदिर तो इतनी सीमा के भीतर कुछ भी हो रहा हो वो तत्काल बदल जाएगा पूरा लू स्फियर जिन ने एक नया शब्द गढ़ा है न्यूस्फियर एटमॉस्फ़ेयर की जगह एटमॉस्फ़ेयर का तो मतलब होता है वातावरण नू स्फियर के लिए हिंदी में हम कह सकते हैं विचार आवरण विचार का मन का आवरण एक मन का भी एक आवरण उस फील वाले की घटना नहीं पुराना पुराने गुरु के आश्रम में अगर कोई गलत काम हो जाए तो शिष्यों को सजा नहीं दी जाती थी गुरु अपने को सजा दे दे उसका मतलब नहीं तो उसका कोई कारण नहीं था कि शिष्य को कुछ कहा जाए व्यर्थ है कहना उसका मतलब यह है कि गुरु ही नहीं, नहीं तो एक विशेष सीमा के भीतर तो वो नहीं हो सकता था जो हुआ दोष देने का किसी को जाने का तो कोई कारण नहीं है। गुरु पश्चाताप करेगा करेगा उपवास करेगा करेगा। गांधी जी ने उसको बहुत गलत पकड़ा है वो तो आत्मशुद्धि दूसरे के लिए प्रताड़ना नहीं है वो इसलिए नहीं है कि इस तरह हम अपने को सता के को उस दूसरे पर दबाव डाल दें, और उसका अंत्यकरण बदल लेंगे वो समझ नहीं पाए उनको उसका पता भी नहीं वो जो गुरु ऐसा करता था वो उसको बदलने के लिए नहीं करता था वो सिर्फ जो फील्ड है उसके आस पास उसको बदलने के करता है और अगर वो फील्ड बदलता है वो विचारावरण बदलता है तो वो आदमी बदलेगा वो उसको दबाने के लिए उसको सताने के लिए कि मैं अपने को सता रहा हूं तो तू बदल ऐसा उसके अंतकरण सुर्खी का सवाल नहीं अंतकरण तो सवाल नहीं चारों तरफ की हवा बदल जाएगी एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो हर ऐसा व्यक्ति लेके चलता है तो मंदिर व्यक्ति तो चलते हुए थे महावीर जैसे व्यक्तियों को हम एक जगह नहीं बिठा सकते सदा के लिए नहीं बैठा सकते हमें कुछ ज्यादा स्थिर जो गांव की जिंदगी का केंद्र बन जाए जिसके आसपास गांव बदलता रहे जिसके आसपास निरंतर हम कुछ डालते रहे मंदिर में जाके और मंदिर से हम लेते रहे जिसका हमें पता भी ना चले ये सब अनजान चुपचाप होता रहे मंदिर के पास से निकले तो कुछ हो जाए कोई भी निकले मंदिर के पास से तो कुछ हो जाए तो एक बहुत मैग्नेटिक फील्ड मंदिर के हमने बाहर के लिए मैं कह एक बाहरी प्रयोग के लिए उसको खड़ा किया है। जैसे कि चुंबक के, तो तो के पास कोई लोहा भी आया तो चुंबकी मालूम पड़ गए और मंदिर के पास कोई आए तो मंदिर उसे घेर ले और छा ले। तो मंदिर का क्षेत्र था मूसा के जीवन में उल्लेख है कि जब मूसा पहाड़ पर गया उसने पहाड़ पर दिव्य अग्नि जलती देखी एक झाड़ी में आग लगी है पूरी झाड़ी जलती है चारों तरफ आग है फिर भी बीच में झाड़ी में फूल खिले और झाड़ी में हरे पत्ते परमात्मा की खोज में झाड़ी तो से जोर से आवाज आई कि ना समझ जूते सीमा के बाहर छोड़ सीमा वहां कोई नहीं खुला जंगल था सीमा वहां कोई नहीं खुला, खुला जंगल था तो मूसा ने चल के देखा कि सीमा कहा और जब उससे अनुभव हो गया कि सीमा यहां है जहां तक मूसा मूसा रहा और जहां से एक कदम आगे बढ़ा उससे मैग्नेटिक फील्ड जूते बाहर, बाहर रहती है माफी मांगी थी मुझे क्षमा कर पवित्र भूमि में जूता लिया मंदिर का एक एक वर्तुल है उसके अपने आविष्ट क्षेत्र का जो बहुत जीवंत है उस जीवंत वर्तुल का पूरे गांव के लिए उपयोग था और उसने परिणाम लाए थे हजारों हजारों साल तक भारत के गांव की जो निर्दोषता पवित्रता थी उसके गांव कम जिम्मेवार था गांव का मंदिर आविष्य था वही ज्यादा है। तो जिस गांव में मंदिर नहीं था उससे तो गरीब गांव मंदिर तो था। तो मंदिर को तो हजारों वर्ष तक गांव ने एक तरह की पवित्रता कायम रखी उस पवित्रता के बड़े अदृश्य स्रोत पूरब की संस्कृति को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा काम हो सकता था वो मंदिर के आविष्ट रूप को तोड़ देना था मंदिर का आविष्ट रूप टूट जाए तो पूर्व की पूरी संस्कृति का जो आत्म स्रोत है वो बिखड़ जाता है तो फिर मंदिर पे भारी संदेह और जो भी पढ़ा लिखा हुआ थोड़ा जैसे मंदिर के जीवंत रूप का कोई अनुभव नहीं रहा उसने केवल शब्द और तर्क सीखे स्कूल और कॉलेज में जिसके बाद सिर्फ बुद्धि रही हृदयगत कोई द्वार ना रहा उसे मंदिर के पास जाकर कुछ दिखाई नहीं पड़ा उसमें कुछ भी नहीं धीरे थीर धीरे वो मंदिर का आप टूटता चला, भारत पुनः कभी भारत नहीं हो सकता जब तक तो उसका मंदिर जीवंत ना हो जाए कभी पुनः भारत नहीं उसकी सारी कीमिया सारी अलकेमी ही मंदिर में थी जहाँ से उसने सब कुछ लिया था चाहे बीमार हुआ हो तो मंदिर भाग कर गया था चाहे दुखी हुआ हो तो मंदिर भाग कर गया था चाहे सुखी हुआ हो तो मंदिर धन्यवाद देने गया था घर में खुशी आई हो तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया घर में तकलीफ आई हो तो मंदिर में निवेदन कर आया था सब कुछ उसका मंदिर था सारी आशाएं सारी आकांक्षाएं सारी अभी उसके मंदिर के आस खुद कितना ही दिन रहा हो मंदिर को उसने सोने और हीरे जवानातों से है। आज जब हम सिर्फ सोचने बैठते हैं तो बिल्कुल पागलपन मालूम करता है जहां आदमी धोखा मर रहा है मंदिर को उठा दे अस्पताल बना दो एक स्कूल खोल दो इसमें शरणार्थी ठहरा दो मंदिर का कुछ उपयोग कर क्योंकि मंदिर का उपयोग हमें पता नहीं वो है हीरा और सोना बहुत दिन से लगा रखा है उसके कुछ कारण थे जो भी उनके पास श्रेष्ठ था वो मंदिर में रखा है क्योंकि जो भी उन्होंने श्रेष्ठ जाना था वो मंदिर से ही जाना है इसको उत्तर में उनके पास कुछ देने को नहीं आया सोना कुछ उत्तर था नहीं हीरे कोई उत्तर थे लेकिन जो मिला था मंदिर से उसका हम कुछ और भी तो वहां नहीं देते, सकते तो थे वहां को धन्यवाद देने को भी नहीं था तो जो भी था वहां, वहां रखा है, नहीं था लाखों साल तक अकार कुछ नहीं चलता इस मंदिर का बाहर ये तो उसका आविष्ट रूप का अदृश्य परिणाम थे जो 24 घंटे परंगाइट होते रहे उसके चेतन परिणाम भी थे उसके चेतन परिणाम बहुत सीधे साफ थे आदमी को निरंतर विस्मरण है उस सब का जो महान है विस्मृत हो जाता है और जो सब क्षुद्र है 24 घंटे याद आता है परमात्मा को याद रखना पड़ता है वासना को याद रखना नहीं पड़ता वो याद आती गड्ढे में उतर जाने में कोई कठिनाई नहीं होती पहाड़ जाने में कठिनाई है तो मंदिर गांव के बीच में निर्मित करते थे कि दिल में दस बार आते जाते मंदिर किसी और एक आकांक्षा को जगाए रखे और ध्यान रहे हमें हम से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आकांक्षा सहज आंतरिक रूप से जगती हमेशा बहुतों की आकांक्षाएं तो सिर्फ चीजों को देख के जाती अगर हवाई जहाज नहीं था दुनिया में तो आपको हवाई जहाज मोड़ने की कोई आकांक्षा नहीं जगती थी हाँ किसी राइट ब्रगर को जगती वो एक आधा जो हवाई जहाज बनाता है तो कुछ तो हवाई जहाज बनाता है लेकिन आपको कुछ नहीं जगती आप हवाई जहाज देखते हैं तो हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं तो हमारे भीतर उन्हें पानी की आकांक्षाई देती तो परमात्मा का कहीं ना कहीं कोई साकार रूप जो हमें दिखाई पड़ सकता जो हम अंधों के मन में कहीं प्रवेश कर सकते जो कि निराकार के लिए आत नहीं हो सकते जो हो सकते हैं उनके लिए तो कोई सवाल नहीं इसलिए जो हो सकते थे उन्होंने कई लिहाज से मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया उसमें भूल हुई जो हो सकते थे निराकार से आवेश उन्होंने कहा बेकार है हटा दो मैं खुद ही निरंतर बेकार लेकिन धीरे-धीरे मुझे ख्याल कहा आया कि ये जो मैं कह रहा हूं और ये मंदिर हट गया, तो जिनको आकार से कुछ स्मरण नहीं आया उनको निराकार कहा हट सके तो कई बार कठिनाई हुई है महावीर अगर अपनी हैसियत बोलेंगे तो कहेंगे हटा दो क्योंकि महावीर को कोई जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कभी आपका ख्याल आ जाए तो इसे रोक लेना पड़ेगा इसे रोक लेना यह आपके लिए 24 घंटे आकांक्षा का एक नया स्रोत बना रहता है एक और द्वार भी है जीवन में दुकान और घर ही नहीं धन और स्त्री ही नहीं एक और द्वार भी है जीवन में जो ना बाजार का हिस्सा है न वासना का हिस्सा है ना धन मिलता है वहाँ ना यश मिलता है वहाँ ना काम तृप्ति होती है वहाँ एक जगह और भी है एक जगह और भी है ये गाँव में ही नहीं है जीवन में एक जगह और है इसके लिए धीरे धीरे ये मंदिर रोज आपको याद दिलाता है और ऐसे क्षण है जब बाजार से भी आप उठ जाते हैं और ऐसे क्षण जब घर से भी उप जाते हैं। तब मंदिर का द्वार खुला है ऐसे क्षण में तत्काल मंदिर में सड़क जा मंदिर सदा तैयार है जहां मंदिर गिर गया वहां फिर बड़ी कठिनाई है विकल्प नहीं घर से उग जाए तो होटल हो सकती है रेस्तोरा हो सकता है बाजार तो से उग जाए पर तो जाए कहा कोई है? कोई अलग डायमेंशन कोई अलग आयाम नहीं है बस वही वही घूमते मंदिर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन जहां लेन की दुनिया नहीं इसलिए जिन्होंने मंदिर को लेन की दुनिया बनाया उन्होंने मंदिर को गिराया जिन्होंने मंदिर को बाजार बनाया उन्होंने मंदिर को नष्ट किया जिन्होंने मंदिर को भी दुकान बना दिया उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया मंदिर लेन की दुनिया नहीं सिर्फ एक विश्राम एक विराम जहां आप सब तरफ से सत्य मानते चुपचाप वहां से आ और वहां की कोई शर्त नहीं कि आप इस पे आओ कि इतना धन हो तो आओ कि इतना ज्ञान हो तो आओ कि इतनी प्रतिष्ठा हो तो आओ कि ऐसे कपड़े पहन के आओ कि मत आओ वहां की कोई शर्त नहीं आप जैसे हो मंदिर आपको स्वीकार करने कहीं कोई जगह है जैसे आप वैसे ही आप स्वीकृत हो जाओगे ऐसा भी शरण स्थल है और आपकी जिंदगी में हर वक्त ऐसे मौके आएंगे जबकि जो जिंदगी है तथा तथित उससे आप उबे होंगे उस क्षण प्रार्थना का दरवाजा खुला है और एक दफे भी वो दरवाजा आपके भीतर भी खुल जाए तो फिर दुकान पे भी खुला रहेगा मकान पे भी, भी खुला रहेगा वो तत्काल निरंतर पास होना चाहिए जब आप चाहो वहां पहुंच सको क्योंकि आपके बीच जो जिसको हम विराग का क्षण कहे वो बहुत अल्प कभी क्षण भर को होता है जरूरी नहीं कि आप तीर्थ जा सको जरूरी नहीं कि महावीर को खोज सको कि बुद्ध को खोज सको वो इतना अंत है कि उस क्षण बिल्कुल निकटतम आपके कोई जगह होनी चाहिए जहां आप आप प्रवेश कर स्मृति के लिए अद्भुत परिणाम छोटे बच्चे हम सभी छोटे बच्चे थे और जो भी होगा वो छोटा बच्चा होगा वैज्ञानिक कहते हैं कि सात साल में बच्चा करीब करीब जो भी आधारभूत फिर इसी आधारभूत पर फैलाव हो सकता है लेकिन नया बहुत कम जोड़ा जाता है जो ना है उसी में कुछ नया नहीं जोड़ा जाता अगर हमने सात साल के बच्चे तक की जिंदगी में मंजिल नहीं जोड़ा तो आप दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे बहुत कठिन हो जाए बहुत कठिन हो जाए और कितना ही जोड़ने की मेहनत की जाए वो कभी गहरा नहीं हो पाएगा ऊपर ऊपर से रहता है। तो बच्चा पहले दिन पैदा हुआ और मंदिर पहली स्मृति हम मंदिर से बनाना चाहते वो मंदिर के पास ही बड़ा हो वो मंदिर को जानता हुआ बड़ा हो वो मंदिर को पहचानता हुआ बड़ा हो मंदिर उसके अंतरंग। जब वो जिंदगी में प्रवेश करे तो उसके भीतर मंदिर के लिए एक जगह बनी रहे क्योंकि अंततः वही जगह उसका विश्राम स्थल बनेगी जीवन के अंदर सारी दौड़ धूप के बाद वही कोना उसका आखिरी घर और निवास होने वाला वो हमें पहले ही बना देना एक दफा वो नहीं बना तो फिर तो बहुत कठिनाई हो व्यर्थ की कठिनाई हो जाती है और जो इतनी सरलता से बन सकता है वो फिर बहुत कठिनता से भी नहीं बन पाता वो जगह बाहर जो भी लोग जी रहे हैं, मंदिर की प्रतिबिंब उनके चटन में उतरते है, उनके अचेतन में इतने गहरे उतर जाए कि सोच विचार का भी हिस्सा न रहे वो उनके हिस्से की। इसलिए सारी पृथ्वी पर चाहे रूप कोई भी रहे अलग अलग रूप रहे लेकिन मंदिर अनिवार्य था मनुष्य जिस और संस्कृति में जिया उसका अब हम जो दुनिया बनाने जा रहे हैं उसमें मंदिर अनिवार्य नहीं रह है। कुछ और चीजें अनिवार्य हो गई स्कूल है, अस्पताल उस्तकाले पर ये सब अति लौकिक का, का कोई संबंध नहीं होता है सदा ही वो जो अतिक्रमण कर जाता है जीवन का उसकी तरह इशारा बना रहे सुबह हमारी आंख खोले तो मंदिर की घंटी बजती हुई सुनाई पड़े रात हम सोने जाते हो तो मंदिर का भजन हमें सुनाई पड़ता है हम ना भी करें तो भी मंदिर का भजन हमारे काम भी पड़ता है महावीर के जीवन में है। एक आदमी है चोर मर रहा है तो अपने बेटे को उसने कहा बेटे ने पूछा है कि कोई आखिरी शिक्षा उसने कहा एक ही शिक्षा है कि जो महावीर नाम का आदमी है इसके पास की मत फे अगर तुम्हारे गांव में बोलता हो दूसरे गांव में भाग जाओ जाता अगर रास्ते से गुजरता हो फौरन गली कूचे में कहीं भी निकल के छिप जाता अगर पता ना चले और तुम तो जगह पहुंच जाओ जहां उसकी आवाज सुनाई पड़ रही हो फ़ौरन काम बंद करके बंद दौड़ रहा इस आदमी से नहीं थे इतना डरने आदमी क्या जरूरी मैं तुमसे कहता हूं वो मानो ऐसे आदमी के पास गए तो अपना धंधा सदा खतरे फिर हम नहीं जी सकते बचना बड़ी मजेदार कथा है वो बसता रहा जिंदगी भर भागता रहा जहां महावीर आए वो लेकिन दिन कुछ भूल चूक हो एक रास्ते से गुजरता था आम्र वन में महावीर बैठे थे उसे कुछ पता ना था बोल नहीं रहे थे जब वो आया था पास तो बोल नहीं रहे थे अचानक उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक आधा बार उसके सुनाई पड़ गया तब उसने कान बन किया और भागा लेकिन आधा वाक्य सुनाई पड़ गए अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए आधा वाक पुलिस उसके पीछे थी राज उसके पीछे था कुछ दस पंद्रह दिन बाद वो पकड़ा गया लेकिन इतना कुशल चोर था पीढ़ी दर पीढ़ी का उसका धंधा था इतना कुशल चोर था कि राज के पास कोई भी प्रमाण था। जाहिर सबको पता था इसमें छिपा भी कुछ न जाहिर रहस्य था लेकिन फिर भी प्रमाण कुछ ना थे था था। लोगों के घरों में खबर करके चोरी कर लेता तो इसके कोई रास्ता नहीं था कि कोई प्रमाण उससे ही निकलवाया जाए तो उसे गहरा नफा करके बेहोश किया इतना बेहोश रखा उसे दो तीन दिन बिल्कुल होश में नहीं आने दिया दो तीन दिन के बाद वो होश में आया जिसने खोली तो तीन दिन की बेहोशी खुमारी देखा चारों तरफ अक्षराएं खड़ी उसने तो पूछा मैं कहा तुम मर गए हो और तुम्हें स्वर्ग या नर्क ले जाने की तैयारी की जा रही है हम सिर् ले जाने वाल तुम होश में आ जाओ इसकी प्रतीक्षा कर तो तुमसे पूछ ले अगर तुमने जो जो पाप किए हैं वो तुम कह दो तो स्वर्ग जा सकते हो और ना कहो तुम्हें सत्य बोल दो बस इतना काफी बोल इसका मन हुआ कि बोल दे सब स्व जाने का मौका ना छूटे और जब मरी गया तो अब क्या डर लेकिन तभी उसे महावीर का वो आधा वचन याद आया जो गुजर रहा था उस वक्त महावीर कुछ देवताओं प्रेतों के संबंध में बोलते मृत्यु के पार जो यम ले जाते हैं उनके संबंध में कुछ इंसान आधे वाक्य उसने सुना था उसमें महावीर कह रहे थे कि वो जो ले जाते हैं मृत्यु के पार उनके पैर उल्टे होते उसने उनके पैर देख लिए वो सब तो सी। सजग हो गया उसने जाने में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं सजग हो गया उन समझ गया, गया ये तो मानता होश आ गया बात उसने तो कुछ कहा नहीं उसने कहा की पाप तो कुछ किए नहीं तो वक्तव्य क्या दू तो नरक ही ले चलू पाप तो मैंने कुछ किए नहीं तो नरक तुम ले जाओगे कैसे तो सब योजना व्यर्थ हो गये वो भागा हुआ महावीर तो के पास पहुँचा जाकर उनका पैर पकड़ लिया और कहा की पूरा वाक्य करो आधे वाक्य ने बचा लिया अब तुम्हारा पूरा वाक्य सुन लो। मैं तो भाग रहा था आधा ऐसी सुन था वाक तो। उसने बचा ली जिंदगी फांसी लग रही होगी अब तुम पूरा कह दो क्या कहो नहीं तो फांसी कभी न कभी लगेगी अब मैं आ गया तुम्हारे करवीर अक्सर कहा करते हैं कि आधा वाक्य भागते हुए जबरदस्ती सुना गया कभी काम का हो जाता है तो मंदिर के पास से कभी बागता हुआ आदमी की ऐसे आकारण गुजरता हुआ आदमी की कभी उसके भीतर की ध्वनि को कभी उसके भीतर शांति सुगंध को ऐसे ही सुन गया तो फिर काम